ये तो मैं समझ ही रहा विक्रांत ने सिर हिलाते हुए कहा उसे अब जाकर समझ में आया कि नैना अब कैसे भीतर बैठी हुई थी और वो इतनी नर्वस क्यों नजर आ रही थी शायद इसीलिए जब नैना मुंबई से यहाँ आ रही थी तब पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा उसकी सारी इंफॉर्मेशन को हटा दिया गया था तुम समझ सकते हो कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी इम्पोर्टेंट है नैना ने बताया यहाँ तक कि मेरे डैड मुझे इतना मानते हैं इसके बाद भी उन्होंने इस इंफॉर्मेशन के लिए मुझे बली का बकरा बनाने का डिसीजन ले लिया जबकि वो ये बात अच्छे से जानते थे कि इस काम में मेरी जान तक जा सकती है हाँ लेकिन विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मैंने भी तो उन लोगों से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिया है ऐसे तो मैं भी उनके राडार पर होऊंगा अब मैंने तो पूरा सूटके से छीन लिया था उनसे नहीं ऐसा नहीं है नैना ने मुस्कुराते हुए कहा तुमने जो इन्फॉर्मेशन हासिल की है समझ लो तुमने उनका काम आसान कर दिया है अब सारी कंडीशन बदल चुकी है ओ अब मैं समझा के ससुर जी ने मेरे लिए इतनी महंगी वाइन क्यों भेजी है इतना कहते हुए विक्रांत ने बोतल में बची हुई पूरी वाइन को अपने गिलास में पलट लिया सच कहू तो तुमने वाकई में हमें हैरत में डाल दिया था पहले तो हमें यही लगा था कि तुम कोई प्रोफेशनल एजेंट हो नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा तुम्हें तो आखिर ये सब पता कैसे चला तुम कैसे जाने कि यह सब उसी हनी शॉप के भीतर है मैं एम्बेसी के ऑफिसर्स को भी हजारों बार बता चुका हूँ जवाब दिया पहले उन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया मुझे परेशान करने की कोशिश की तभी मुझे गुस्सा आया वरना मुझे उनसे क्या लेना देना था और तुम तो जानती हो अगर कोई मुझे फालतू में पंगे लेता है तो फिर मैं उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ता <laughs> ने हुए कहा, सही है लेकिन इस बार तुम्हारे पागलपन की वजह से हमें बड़ा फायदा हो गया। नैना ने फिर विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, जब तुम हैंडलेस फीमेल वाला मर्डर के सॉल्व कर सकते हो तो फिर तो तुम कुछ भी कर सकते हो हु? हम्म, अगर मैं ऐसा पागल ना होता तो फिर मैं अपनी बेबी को भी नहीं ढूंढ पाता विक्रांत ने शरारती अंदाज में नैना की तरफ अपना होठ बढ़ाते हुए कहा लेकिन नैना ने उसे पीछे धकेल दिया फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा मुझे तो लगता है कि इस सीक्रेट ग्रुप अपने कुछ एजेंट्स भेजे हुए थे लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था की आखिर वो लोग वहां पर मौजूद लोगों को मार क्यों देना चाहते थे हो सकता है की उनकी गार्ड के साथ कोई दुश्मनी रही हो या फिर यह भी हो सकता है कि उन्हें उन पर इन्फॉर्मेशन लीक करने का शक हो गया हो हाँ, मुझे भी यही लग रहा है विक्रांत ने जवाब दिया लेकिन मुझे एक चीज और लग रही है, क्योंकि वहां पर जो स्टोरेज कैबिनेट बने हुए थे वो सभी जबरदस्ती खोले गए थे इसलिए मुझे लग रहा है कि की शॉप में मौजूद गार्ड के पास स्टोरेज कैबिनेट की चाबी भी नहीं थी और हाँ नैना ने आगे बोलते हुए कहा उन लोगों का लोकल पुलिस के साथ भी कनेक्शन था वरना वो लोग फालतू में उस थाईलैंड वाली लड़की को मारने का रिस्क नहीं लेते पुलिस उनके साथ थी, ऐसे में ले, अच्छा, ज्यादा नहीं हुआ तथा विक्रांत ने आगे बढ़ाते हुए कहा उन्हें यह भी नहीं पता था कि मैं उस हनी शॉप पर करने क्या गया था इसीलिए जब मैं उस हनी शॉप पर सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए गया तो उन्हें लगा कि मैं थाईलैंड वाली लड़की को ढूंढ रहा हूं इसीलिए उन्होंने बाद में उस लड़की का मर्डर करके मुझे उसके मर्डर के केस में फंसाने की कोशिश की है या फिर उन्हें ये लगा होगा कि मैं उनकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ शायद इसलिए उसने मुझे और फंसाने की कोशिश की थी उसने और नैना ने एक दूसरे को बड़े ध्यान से देखा इतने दिन मिलने के बाद भी विक्रांत और नैना एक दूसरे के साथ परफेक्ट लग रहे थे ए, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि मुझसे पंगा लेके वो लोग खुद ही फंस जाएंगे नैना कुछ देर तक शांत रही फिर उसने आगे कहा, वो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए तुमने भी जो किया है ना वो प्रोफेशनल एजेंट के भी बस का नहीं है एक साथ इतने लोगों को सेट किया वाह मुझे आज पहली बार तुम पर गर्व हो रहा है पहली बार विक्रांत ने अपनी भॉएं टेडी करते हुए कहा हाँ पहली बार <laughs> नैना हंसते हुए कहा क्योंकि इस बार तुमने इंडिया से इतनी दूर न्यूजीलैंड आकर इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई है अच्छा विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा और पता है तुम्हें मैं जो भी करता हूं उसे पूरी शिद्दत से करता हूं अगर अब इस ग्रुप की वजह से तुम्हारी जान खतरे में है तो देख लेना बहुत जल्दी मैं इस पूरे ग्रुप को ही खत्म कर दूंगा